राधारमण हरि गो भोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री लाल की जय श्री मनमोहन लाल की जय श्री निताय गौर हरि गौ ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशरसूनु सत्यवती हृदय आस्य यमलगल वाग्म मम तम जगत्सर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराकू तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेवस् वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथन्तम तम, तम सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्विता आजादितुजौ कनकावदीर्तरौ कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्म पलौ वंदे जगत्णाव वंदेषपदार कोरंगी दुर्शाम वक्षोज प्रणी प्रणीकृते विलसी स्निग्धों रागस्वत काश्मीर परितने पर्तने कस्तूरीका श्रीखंडम नखचंद्रका लहरी निर्व्याज मतन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चमं देवी सरस्वती व्या तयम दीरये वाचाकुभ्य कृपा सिन्दुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभौ करुणाबराशे हे दुर्गतजनकयावलोक हे भट्टिग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुर म तुलसी काननम यत्र यत्र तुलसीकान पद्मन च पुराण पठन यो हरी शुलावंद पर मंगल श्री राधा रस राधार पूर्व प्रसंग में श्री दासी गण। श्री ग्रंथकार जी महाराज प्रेम वैचित्र दशा में श्री किशोरी जो श्याम सुंदर की सेवा प्रवीणता का जैसे आस्वादन करती है उस आस्वादन का उनके अपने ही श्रीमुख के द्वारा जो बतरस है उस बतरस में अपने प्रलाप में उनके श्रीमुख के द्वारा जो अपूर्व निज प्रेम है कि सेवा ग्रहण करके कैसे श्यामचंद्र की वे सेवा का सेवा प्रदान करती है सेवा ग्रहण करके सेवा श्यामचंद्र की उल्टी करती है ग्रहण करना ही जहां सेवा करना है उस स्वरूप का निरूपण कराए और उसमें बहुत छोटी छोटी सी जो चीजें हैं उनमें भी कितनी अंतरंगता कितनी बारीकी के साथ में उस सेवा सुख का वे आस्वादन करती हैं। इसका निरूपण कराए कि अंक स्थिते दयित प्रलापम हा मोहने मधुरम विधि अकस्मात श्यामान राग मद विभल मोहनांगी श्यामा जयत का निकुंज सिंह ने श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को कैसे सोहाना लगेगा सोहला लगेगा ये मन में विचार करते हुए जहां सेवा कर रहे हैं और श्याम सुंदर के तीन स्वरूप हो जाएं श्री प्रिया जी के तीन स्वरूप हो जाएं एक स्वरूप में शैया जी के ऊपर गलवैया लेकर के श्यामसुंदर की प्रेम सेवा करते हुए विराजमान है दूसरे स्वरूप में विरह भाव को धारण कर रही हैं और व्याकुल हो रही हैं और तीसरे स्वरूप में श्री श्यामसुंदर की सेवा ग्रहण कर रही है एक काल में तीन स्वरूप जैसे सामने प्रकट हो रहे हैं और तीनों स्वरूप मिलकर के एक अपूर्व रस का आस्वादन कर रहे हैं श्याम एक और श्री गलविया देकर के श्री प्रिया के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं तभी श्याम सुंदर स्वयं प्रिया के विरह में व्याकुल होकर के प्रेम वैचित्र्य में विराजमान हैं और कभी वे श्री प्रिया के भाव राज्य में प्रिया की सेवा करते हुए स्वयं विराजमान हो रहे हैं और स्वयं सेवा करते हुए विराजमान और कहीं कोई जरा पुष्प खिला और उस पुष्प को श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को समर्पित कर रहे हैं एक एक चीज कभी श्री प्रिया जी गहवर वन में अकेले स्वप्न में स्वप्न दर्शन कर रही हैं और गहवर वन में श्री श्याम सुंदर ओचा का आकर के कितना सुंदर शब्द ये रीजनल लैंग्वेज के जो शब्द हैं आंचलिक जो शब्द हैं वे अपने कितने अद्भुत होते हैं उनका कोई समानांतर नहीं तो श्याम सुंदर औचक आकर के अचानक आकर के जैसे शिवप्रिया जी को ग्रहण करते हैं प्रिया जी को हाथ पकड़ते हैं और उस समय श्री श्याम सुंदर शिवप्रिया कौन है कौन है और ये स्वप्न में शिवप्रिया जी कहकर कहने पर पास में ही गलबैया दिए हुए श्याम सुंदर विराजमान हैं और वे एक आए एक दुर्भवल होकर के कह रहे हैं कौन है कौन है जब के है खुद ही शिवप्रिया श्याम सुंदर को अपने पास में देख करके तुरंत ही प्यारे के कंठ को ग्रहण कर लेती है औचक श्याम सुंदर उपस्थित हुए और जैसे अंक भरते हुए विराजमान हो गई तो अंक स्थिति दैते परम दैित प्यारे दैते का तात्पर्य है कि सदा दया की भावना उनमें विराजमान है ममता की भावना विराजमान है कि प्रिया को कहीं कोई कष्ट न हो जाए कैसे उनको अपने पलकों के पामड़े के ऊपर बैठा लो ये दैव का तात्पर्य है जहां जितनी प्रीति है वहां पर यह भाव कि कहीं इन्हें कोई कष्ट न हो जाए ये की सहज रीति है सेवा का यह स्वभाव है कि उसमें प्रेमास्पद को सबसे अधिक सुख प्रदान किया जाए तो अंक स्थिति परम प्यारे वे प्रिया के भुजबंध में बधे हुए हैं प्रिया लड़लड़ी कुंज में विराजमान हैं समालिंगित होकर के प्रिया विराजमान हैं परंतु किमप प्रलापम श्री श्याम सुंदर को प्रलाप करने लगते हैं श्री किशोरी जी कोई प्रलाप करने लगती है कि प्यारे कहीं दूर चले गए हैं और हा मोहन देती अरे मोहन ऐसा कहकर के हे मोहन कहा हो कहा हो तो अपने भविष्य के द्वारा अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके द्वारा बरबस मुझे आकर्षित करने वाले तुम हो जो श्री गोपेंद्र सु पंचेन्द्रियान न्यालय में गो नींद से वर्णन कर रहे हैं श्री श्याम सुंदर मेरी पांचों इंद्रियों को बरबस अपने शब्द स्पर्श गंध के द्वारा मेरी पांचों इंद्रियों को भश में कर लेते हैं और उन पांचों इंद्रियों के ऊपर जो मन रूपी पांचों इंद्रियों का जो धैर्य विवेक रूपी धागा है उसका हरण करके मन रूपी जो सवार है उसको हटा करके ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध उस मन रूपी तुरंग के ऊपर बैठ जाते घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और घोड़े को खींचते हैं तो हां मोहने थी कहकर के शब्द स्पर्श गंध इन सब के द्वारा मुझे मोहित करने वाले मधुनम विधि अकस्मा श्री मधुर स्वर में श्री प्रिया हे मोहन कहाँ हो जो संबोधन है वो संबोधन अपने आप हृदय की किसी गहराई में निज अनुभव को प्रकट करने के एक माध्यम अब मोहन कहने पर न जाने कितने मोहन आ गए नेत्रों को मोहन करने वाला एक जो स्वरूप है वो आ गया कभी कानों को मोहित करने वाला एक स्वरूप सामने आ गया कभी स्पर्श के द्वारा अपूर्व सुख प्रदान करने वाला कोई जो स्वरूप है परम सुकुमार जो स्वरूप है वो सुकुमार स्वरूप कहीं आ गया कहीं गंध के द्वारा सौगंधमय जो स्वरूप है वो कभी प्रकट हो गया कभी अपूर्व से कहीं श्रवण के द्वारा शब्द में जो मधुर आ, स्वर है वो स्वर कहीं प्रकट हो गया तो सौकुमार्य सौगंध सौरूप्य आदि सौरभ्य प्रवृत्ति जितने भी गुण है वे सारे के सारे गुण जिनके श्रीअंग में सहज में प्रकट हो रहे हैं तो मोहन कहकर केवल के लीला की मोहनता केवल स्वरूप की मोहनता नहीं जितनी भी अनंत अनंत जो विराजमान है विचार करें मोहन नाम कौन कितनी कितनी मोहनता विराजमान होगी श्री प्रिया जी के श्रीअंग में प्रिया जी के हृदय में किन किन मोहन रूप का ध्यान कर रहे हैं गंध की मोहकता रूप की मोहकता स्पर्श की मोहकता मोहकता कितना सौरस्य वहां पर विराजमान है कितना सौकुमारी विराजमान है कितना सौंदर्य विराजमान है कितना विराजमान है सारी जो मोहकता है फिर की फिर विभिन्न प्रकार से चेष्टा करते हुए नृत्य कला आदि की मोहकता को प्रकट करते हुए सेवा आदि की मोहकता को प्रकट करते हुए हे मोहनीति अंत में कोई शब्द नहीं मिलता है इसलिए मोहन बस यही शब्द मिलता है अकस्मात अकस्मात जब भी कहती है श्यामानग मध्ल मोहन अंगी श्री श्याम के अपूर्व अनुराग मध्य भी है अनुराग का तात्पर्य है नित्य नवीनता की प्राप्ति यही अनुराग है स्वयं श्याम सुंदर में श्यामा है श्याम है तो श्यामानुराग मानी श्याम होकर के विराजमान श्याम का तात्पर्य है नवकिशोर होकर के वे विराजमान है श्यामानुराग जो नव किशोर स्वरूप है उस नवकिशोर स्वरूप को धारण करके विराजमान हैं और स्वयं भी शामा होकर के विराजमान है तो तत्वतः श्याम से अभिन्न होने के कारण ये शामा है शामा का जो सामान्य रसशास्त्र में वर्णन किया गया वो तो एक बहुत सामान्य अर्थ है सीते सुखोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मीतला भक्त भक्ता नारी विज्ञ या वर्णनी तो जो वर्णनी स्वरूप है वो उनका एक बहुत बाह्य लक्षण है मुख्य रूप से श्याम से ये सर्वथा अभिन्न होकर के विराजमान है इससे श्यामा है एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संगतम एक ही ज्योति राधा माधव दो रूपों में निरंतर निरंतर विराजमान तो श्यामा अनुराग शाम जो अनुराग शाम का जो अनुराग अथवा अच्छा, श्यामा का जो अनुराग उसमें दोनों मनोहर विफल आंगी विफल मोहन आंगी मोहन जिनके अंग विफल हो रहे हैं श्याम सुंदर के अंगों को भी विफ्वल कर देने वाली हैं ऐसी शामा मणिर जयती श्याम अनुराग शाम को मोहित करने वाली श्यामाओं में मणिक जगह शाम शब्द का प्रयोग है परंतु तो यमक में तीनों जगह अर्थ, अर्थ अर्थ अलग है श्री शाम का तात्पर्य है श्रृंगार दूसरे शाम का अर्थ है परम कोमल नव नायक नव किशोर श्री श्याम सुंदर और शाम का तीसरा अर्थ है स्वयं भी नव किशोरी होकर के जो विराजमान तो शाम अनुराग तो श्याम अनुराग माने काले रंग में जैसे सारे रंग समाहित हो जाएं ऐसे ही रसरागी श्रृंगार उस श्रृंगार रूप के अनुराग स्वरूप को जो स्वयं धारण किए हुए हैं फिर श्री श्याम सुंदर जो हैं उनको ही मोहित करने वाले अंगवाली वाली होकर के जिनके शब्द स्पर्श के द्वारा श्याम सुंदर मोहित हो जाएं और जो गोपी होकर के विराजमान हैं गोपी का तात्पर्य है कि इंद्रियों के माध्यम से श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस का पान करने वाली गोपी का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को अपने शब्द स्पर्श रूप रस का पान कराने वाली निज इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के रूप पा सुंदर का पान करने वाली अपने शब्द स्पर्श रूप रस का श्याम सुंदर की इंद्रियों को पान कराने वाली भाव को सर्वदा सर्वदा गोपित करने वाली बचा करके रखने वाली और श्याम सुंदर भी जिनके स्वरूप को देकर के मोहित तो हो जाएं कि वेणु काम पहली वर्णन कराए हैं वेणु हासिल निकल रही है ऐसी श्यामा ही जितनी भी ब्रिज गोपिकागण ब्रिज गोपिकागणों में मुकटमणि होकर के जो श्री राधिका विराजमान है जय ते का नुकुंज वे श्री राधिका निकुंज सीमा में उनकी जय हो जय हो श्री राधिका का सर्वोत्तम स्वरूप यदि कहीं प्रकट होता है जहां श्याम सुंदर की सर्वात्मा सर्वात्म ना सेवा करती हुई विराजमान है बुंदकुंज में बंद में उनका परम नागरी स्वरूप है कुंज में अन्य सखागण उनके द्वारा भी सहायता ली जा रही है नुकुंज में अपनी जो सखीगण है उनके साथ में का सखीगणों के साथ में श्री श्याम चंदर की सेवा करती हुई वे विराजमान है और निवृत्त नुकुंज में तो जहां सर्वात्मना आत्मा के द्वारा श्री श्याम चंदर की सेवा कर रही है तो जहां पर सभी रस विराजमान है उसे हम कहेंगे ब्रिज या वन का सुख जहां सक्षरस और मधुर रस दो रस विराजमान हैं, उसको कहेंगे कुंज का सुख नर्म सखा जहां विराजमान है जहां स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष इन तीनों के विभेद के साथ में मधुर रस जहां विराजमान है कोई दूसरे रस का प्रवेश नहीं है उसका नाम हो गया कहीं निकुंज और उस निकुंज में भी केवल निज सखी गणों के साथ में ही जहां सुशोभित है उसका नाम हो गया निवृत निकुंज यहां विराजमान तो वन में सभी रस कुंज में सख् और मधुर रस निकुंज में केवल मधुर रस पांत तो स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष तीनों के विस्तार का भी जहां पर प्राप्त है परंतु तो नृत्न कुंज में कहीं केवल श्री राधिका का अपना जो यूथ है अपने यूथ ही उस रस का आस्वादन लेने वाला होकर के विराजमान है ऐसी ही श्री निकुंज में निकुंज की सीमा में जो श्री राधिका विराजमान हैं नुकुंज और नृत्न कुंज दोनों निकुंज में दोनों ही दोनों के अर्थ को ग्रहण करेंगे नृतक कुंज और नृतन कुंज में जहां श्री श्यामाणि श्री राधिका विराजमान है जयती का तात्पर्य है सर्वोर्धरूप में वे विराजमान है ऐसी वे शिवराधिका जयती मान सर्वोर्ध रूप में विराजमान है परंपरा उपास्य होकर के विराजमान उसमें जो अपूर्व सोहिल सोहिले का आस्वादन जहा मिलन के समय भी विरह और श्री की कभी संयोगात्मक रूप का कभी वियोगात्मक रूप का आस्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान आगे कह रहे हैं कुण्ञात रोत्सवाया शुवा तदिजित शिंजित शिंजित मिश्राम श्री राधिकव रहा परिचार्य हम द्वारस पतिता कदाश्री प्रिया श्याम सुंदर की जो सेवा उस सेवा का मैं दर्शन करूंगी शाम सुंदर को प्राप्त करके आप अपूर्व रूप से आनंदित हैं ऐसी आपकी सेवा का बिलास का कब मैं दर्शन करती हुई विराजमान होंगी क्योंकि इस सेज भाव निस्दिन रहे काम केल रस भोजन भाव निरस तन मन प्राण समूह श्री ललित किशोरी जी वे कह रहे हैं कि सेज भाव रहे। इन प्रियालाल के हृदय में निरंतर निरंतर सेज का भाव ही रहता है भले गोचारण कर रहे हैं भले स्नान कर रहे हैं भले सखाओं के साथ में खेल रहे हैं नंदवा यशोदा जी के पास में हैं, परंतु हृदय में जो भाव है वो जल्दी से ये है कि जल्दी से जल्दी शिवप्रिया जी के पास में पहुंच जाओ तो सेज भाव तो वृंदावन की अनंत जो सामग्री उस सामग्री का उपयोग करते हुए भी सेज भाव निष्दिन रहे शैया का जो भाव है वही इनमें निर्दिन रहता है काम केल रस भोई काम केली के रस में भोय माने भुलाए हुए हैं भ्रमित है ये भ्रमित होकर के विभ्रम में विराजमान भोजन भाव नीरस लगे यहां तक कि भोजन इत्यादि का जो भाव है वो भी इनको नीरस है भोजन में भी रुचि नहीं है तन मन पुराण समो प्रिया जो हैं उनमें ही तन मन पुराण सदा इनके लगे हुए हैं प्रिया के तन मन पुराण श्री श्याम सुंदर में ही निरंतर निरंतर लगे हैं इसलिए ते नहीं न दूजो भाव एक सेज के सुख बिना सब रसकन को राव गौर श्याम के तत्सुखी ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं श्री स्वामी जी की शिष्य परंपरा में जो आठ गद्दी है अष्टाचार्य अष्टाचार्य में एक गद्दी है ललित किशोर जी।, जी की ललित किशोर जी की जो गद्दी है उसमें ललित किशोर जी ने बड़े अः सिद्धांत का अः का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को कहीं प्रकट किया तो कह रहे हैं कह नहीं दूज भाव एक से सुख में शैया के सुख के बिना इनको कोई दूसरा दूसरा भाव नहीं है सब रसकन को राग ये जो भाव है यही सारे रसकों का राजा होकर के विराजमान है गौर शाम के तत्सुखी ये तत्सुखी भाव जो है यही गौर शाम के लिए सब भावों का राजा होकर के विराजमान तो श्री प्रियालाल जिस समय श्री परस्पर सेवा करते हुए विराजमान है अंतरंग में जहां श्रीअंग के द्वारा सर्वात्म सेवा करते हुए एक दूसरे की विराजमान हैं कुंज अंतर जात रसोत्सव आया। कुंज में एकांत कुंज में सब सखिया सखी बाहर रह गई हैं। एकांत कुंज में जहां विराजमान हैं किम जात रसोत्सव आया जिनके हृदय में कोई अपूर्व रस उत्सव प्रकट हुआ है शुत्वा सिंजित मिश्रता उस समय हे श्री प्रिय कब मैं आपके मधुर वचनों को ये दासी श्रवण करेगी इस दासी को यह सौभाग्य है कि ये आपके उन वचनों को तद आलपित आपका जो आलाप है उस आलाप और जो श्री अंग रूपी सखी हैं आभूषण रूपी सखी हैं उन सखियों है, के परस्पर जो वार्तालाप है उस वार्तालाप को सुनि नुकुंद जी की एक अद्भुत विशेषता कि यहाँ श्रीअंग रूपी जो सखी है और आभूषण रूपी जो अंग संग सखी है वो सखी भी उस रूप माधुरी का दर्शन करके जहा पहुंचती है वहां ही वह मूर्छित होकर के रह जाती है। कभी सैया पर मूर्छित होकर के रह जाती है कभी वो श्याम सुंदर के श्रेयंग लड़लड़ी कुंज उन लड़लड़ी कुंज में वो श्रृंगार रूपी सखी मूर्चित होकर रह जाती किसी भी अंग में जो लड़लड़ी कुंज हैं उन लड़लड़ी कुंज के किसी भी कोने में श्रेयंग रूपी जो कुंज हैं उनके किसी भी कोने में वो श्रृंगार रूपी जो सखी है जो नव सत श्रृंगार जो है नौ और सात प्रमुख रूप से सोलह जो श्रृंगार हैं इनमें नौ श्रृंगार हैं आभूषण रूप और सात श्रृंगार हैं वे हैं कहीं राग रूप रंजन रूप तो रंजन और श्रृंगार रूप नवसब श्रृंगार हैं जो आभूषण रूप श्रृंगार हैं बहुत तो स्पष्ट है ही है हार कंकल शिशफूल कटकिंकड़ी चरणों के मुपुर बाजूबंद वलय ये सारे तो प्रसिद्ध हैं ही परंतु तो जहां मेथों का कंजल श्रीमस्तक का सिंदूर अधरों की जो लालिमा वक्षस्थल की अपूर्व जो चंदन कुमकुम चरणों की अपूर्व महावर ये जो सात राम रूपी श्रृंगार हैं नौ सात नौ सात मिलकर के सोले हो जाएंगे नवसत श्रृंगार तो सोलह जो श्रृंगार हैं वो सोलह श्रृंगार रूपी सखी भी जो जहां पहुंचती है वहां पर ये मूर्छित होकर के रह जाती है तो कभी अलग जो कन्या कजल है वो कज्जल शिवप्रिया के अजहरों पर जाकर के या लालजी के अजहरों पर जाकर के टिक जाता टिक जाती है तो कजल रूपी जो सखी है वो श्री श्याम सुंदर के आधार रूपी जो लड़ी लग कुंज है वहां जाकर के ही अटक जाती है तो सखी का एक स्वभाव है सखी जहां पहुंची उस रस में ऐसी हो जाती है कि वह फिर लौटना भूल जाती है और तो मूर्छित मूर्चित तो होकर विराजमान हो जाती है तो कुंजांतरे किम जात रसोत्सव आया श्री कुंजांतर में कभी मोहन महल में कभी श्री श्री वृंदावन में और कभी लल्लि कुंज में श्री प्रिया की जो सखी है वो सखी जहां पहुंच गई वहां पर ही मूर्छित होकर के विराजमान है लपित और उस समय सखी गायन के बिना रह नहीं सकती है सखी का स्वभाव है कि जो माधुरी उसने आस्वादन किया है उसका गायन के बिना रह नहीं सकती है तो आभूषण रूपी जितनी भी सखी है वे सखी शिंजित करते हुए अपने हृदय के भाव का गायन करने में कभी पीछे नहीं होती हैं तो उन सखियों के आभूषण रूपी सखियों के उस गायन को कब में श्रवण करूंगी तो शुत्वा तदालपित कभी शिवप्रिया लाल के आलाप कभी सखियों का परस्पर आलाप क्योंकि सखी का स्वभाव है वो गायन के बिना रहेगी नहीं तो शिंजित मिश्रता उस समय श्री प्रिया के आभूषण का जो शिंजित बनी जो स्वर है आभूषण की जो खनक है उस खन उस आभूषण के शिंजित उससे मिश्रित जो स्वर है उन विशिष्ट स्वरों को आपके वार्तालाप को मैं कम श्रवण करूंगी क्योंकि वार्तालाप में जैसे रस की रसकी रस की अभिव्यक्ति होती है वैसी रस की अभिव्यक्ति कहीं दूसरी जगह नहीं होती है लक्ष्मण की ये ये ये जय होश किशोर किशोर तो तद तो मिश्रता नहीं है आपके आलाप और संजित माने जो शा आभूषण का, का स्वर है उससे मिश्रित आपके आलाप को तब मैं सुनूंगी श्री राधिके तब राहत परिचारिका हम उस समय प्रिय सखी प्रिय नर्म सखी भी नहीं है उस समय केवल प्राण सखी उस समय केवल नित्य सखी के रूप में मैं ही विराजमान तो परिचारिका होकर के जो नित्य सखी है उस नित्य सखी के रूप में हे श्री राध के आपकी राह परचार का होकर के मैं कब विराजमान होंगी और राह का होकर के जहां चापत चुपरत सेज पे बिहारी दास मुखमोन और थोड़ी सो एढ़ी लगी यह सुख समझे कौन यहां शिवप्रिया लाल तनिक भी थक गए उस समय जो अंतरंग सखी है ये जो मंजरी है इसका अधिकार है सखियों का भी वहां उस समय उन अंतरंग क्षणों में आध, आ, सेवा का अधिकार नहीं उस समय ये जो मंजरी है ये मंजरी कृपा करके उनकी कृपा को प्राप्त करके चापत श्री श्रमित हो गए हैं तो चरणों को पल उठती है फिर कभी चुप उनको प्रोत्साहित करने के लिए चुप रथ कही सहलाती शिचर। को कभी श्रम को दूर करने के लिए श्रमाप नयन का प्रया, प्रयास करती है कभी चरण जो है उनको चुपरत उन चरणों को सहज रूप में सहलाते हुए रस में युगल को पुनः प्रवृत्त करती है तो प्रवृत्ति और ये दोनों करने की जो प्रवृत्ति है वह सखी में ही प्राप्त है चापत चुपरत सेज पे बिहारी दास मुख मुख जो है वो बिल्कुल मौन है मुख से बोलने की जरूरत नहीं है और थोड़ी सवा ए लगी श्री प्रिया जी की के साथ में अपनी ठोड़ी को चुपकाई हुए बैठी है प्रिया को मुख से बोलने की क्योंकि क्षमित है मुंह से बोलेंगे नहीं उस समय चरण की ठोकर से आदेश देंगे कि इस समय जल की जरूरत है कि पंखा की जरूरत है कि श्री लाल जी के सामने बीच में ये जो माला है वो माला बीच में टपक रही है आ रही है दर्शन में बाधा हो रही है या कोई अलकावली सामने आ रही है जो दर्शन में बाधा दे रही है तो जहां जो कुछ भी कहना है वह कभी लालजी के श्रीमस्तक के ऊपर प्रश्वर है जल्दी से पंखा कर दे तो ये मुख से बोलने की जरूरत नहीं है स्वयं मुख मौन होकर के विराजमान है यह सुख समझे कौन इन सखियों का जो सुख है इसको कौन आगे वर्णन कर सकता है तो ये अद्भुत होकर के ये विराजमान है तो आपके आलाप आलापित तो आपके रह परचार का हम एकांत में प्रचार का होकर के उस समय एकांत जो प्रचार का है उसकी भी कितनी भारी व्यस्तता है कब तक तकियान बिगलत कभी कोई तकिया बिखर रहा है नीचे गिर रहा है उसको संभाल करके रखती हैं कभी कोई गदोला कहीं सरक रहा है उसको संभाल करके रखती हैं <Saji> कभी शिवप्रिया के अलग कोई सामने आ गई लाल जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं उसको संभाल के रखती हैं <vers 2> कभी नयन कमल से नैन कमलों को, कमलो कमलो को मिलाते हुए अधर कमलों से अधर कमलों को मिलाते हुए कपोल कमलों से कपोल कमल श्रीहस्त कमल चरण कमल कमल से कमल को मिलाते हुए जहां विराजमान होती हैं, तो ये जो सखी हैं, इन सखियों का स्वरूप भी ऐसा है कि तब राह राहप्रचार्य का हम कमल से कमल को मिलाते हुए कब मैं दासी हे किशोरी किशोरिजू आपकी परम सुखद जो वस्तु है उस परम सुखद वस्तु से आपको संयुक्त करके विराजमान होंगी श्री राधिके तब राहप्रचार्य का हम राहपरिचार्य होकर के कभी द्वारस्थिता रस हृदय पत्ता कदाश्याम कब मैं द्वार के ऊपर स्थित होकर के कभी श्री नुकुंज मंदिर में और कभी नुकुंज मंदिर के बाहर द्वार पर भी दोनों स्थिति उनमें रस हृदय पत्ता कदाश्याम रस के हृदय में रस के हृदय में कब मैं गिरी हुई रहूंगी तो रस ही एक रस का सरोवर है उस रस सरोवर में कब मैं विराजमान रहूंगी कुर एक के पर जात रसोत्सव आया कुंजांतर में जब आपके हृदय में रस का अपूर्व उल्लास प्रकट हुआ है और सखियों के सजातीय सखियों के संग में जो उत्साह रस आपके हृदय में उत्पन्न हुआ उसके उस रस में डूबी हुई आपको श्री शामसर की सेवा में प्रवृत्त कराने के लिए प्रेम सेवा में प्रवृत्त करने के लिए सिंजित आपके मधुर आलाप को मैं श्रवण और आलाप को श्रवण करते हुए सिंजित मिश्रता आपके आभूषण रूपी सखियों के द्वारा आनंद में जो कुछ भी गाया गया है उस आभूषण रूपी अंग संगनी सखियों के गायन को मैं श्रवण करती हुई उनकी मूर्छा का दर्शन करती हुई कि जहां वे लड़ल कुंज में पहुंची वहीं मूर्छित होकर के गिर रही हैं ऐसी आपकी उस रसमी सखियों की जो स्थिति है उनके शिंजित को सुनकर के उनके आलाप को सुन करके गायन को सुनकर के द्वारस्थिता दूर स्थित में रस हृदय पथता कदाश्याम रस के सरोवर में कब मैं गिरऊंगी और रस के सरोवर में गिर करके कब रसमयी होकर के मैं भी विराजमान हूंगी तो केवल गायन और गायन नहीं श्रवण के द्वारा भी मैं कृष्णकृत्य क्रिस्ट हो जाऊंगी तो सखियों का जो गायन है वो कान में जिसके पड़ेगा उसका हृदय भी रस में डूब जाएगा इसलिए केवल गायन की ही विशेषता नहीं है श्रवण की भी बहुत बड़ी विशेषता है तो गायन और श्रवण इनके द्वारा में कृष्णकृत्य क्रिस्ट होकर के विराजमान यहां अतोक्ति अलंकार में आभूषण रूपी सखी और अंग रूपी सखी सखी दो हैं एक सखी है अंग सखी तीन प्रकार की हैं एक है कृष्ण अंग सखी दूसरी है श्री राधिका अंग संघनी सखी तीसरी है वो है सखी सखियों के यदि विभाजन करें जब उनके स्वरूप का अनुरूपण करें तो सखियों के कई स्वरूप हैं पहला जो स्वरूप है वो है अंतर्गता सखी मन हृदय में भार रूप में सखी गण विराजमान उसको कहेंगे अंतर्गता सखी हरिणी हरिणी हरिणाम हृतांश चतुर क्रियां बंदेरुणी क्रियाभाषांक हरिणी हरणी हृिता हरिता हरिणी माने श्याम सुंदर को आकर्षित करने वाली हरिणी श्याम सुंदर के नहीं स्वयं हरणी माने स्वयं श्याम सुंदर के बशीभूत हो जाने वाली श्याम सुंदर से चोराई चोरा, चोरा जाने वाली हरिणी स्वयं चोरा गई चोरी चली गई दूसरी है हर्णी. श्याम सुंदर को चुरा देने वाली श्याम सुंदर के मन को चुरा लेने वाली हरिणी हरिणी हरिणा मान कभी लज्जा रूपी जो सखी है वो प्रकट होती है और कभी हरीताम हरी मान हरी लज्जा भी दूर हो जाती ये हृदय हृदयगत सखी है हृदय की अंतरंगा सखी होकर के विराजमान तो हरिणी हरिणी हरिणाम हरिताम चतर ये चार जो क्रियाएं हैं उनको धारण करते और श्रीबार संप्रदाय में संकादिक इनको ही अंतरंगा सखी के रूप में कहीं वर्णन किया गया और श्री महावाणी जी की वंदना में मंगलाचरण में सबसे पहले गुरुवंदना में श्री हरिणी हरिणी रीताम हरिताम इन सखियों का वंदन किया गया श्री नारद और संकादिक उनकी परंपरा में ही श्री नंबारक भगवान उनकी रसपन पर आती है तो वहां पर ये संकेत प्रदान किया गया कि श्री प्रिया लाल के हृदय में जो भाव विराजमान हैं वो भाव भी सखी रूप ही है युगल के प्रेम को बढ़ाने वाले होकर के ही विराजमान है तो श्री नारद की वंदना और श्री अः सनका की वंदना यहां पर यह की गई श्री नारद भी अंतरंगा सखी होकर के प्रेम रूपा सखी होकर के श्री विराजमान तो सखियों का एक स्वरूप हुआ अंतर्गता अब सखियों का दूसरा जो स्वरूप है वो है अग्रवर्तनी अग्रवर्तनी सखी हैं श्री ललता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता तुंग विद्या रंगदेवी रंग जी सुदेवी जी अ सखी जो हैं, ये अग्रवर्तनी सखी हैं और इन अग्रवर्तनी सखियों का ही अनुगमन करती है अनुवर्तनी सखी प्रिय सखी और उन प्रिय सखियों का अनुवर्तन करेंगे प्राण सखी श्री रूप मंजरी प्रवृति और रूप मंजरी प्रवृति सखियों का अनुवर्तन करेंगे अनुगंत्री ये जो नवदासी हैं, ये रूपानुगा होकर के उनका अनुगमन करती हुई विराजमान होंगे तो वे अग्रवर्तनी हुई एक की अग्रवर्तनी हुई दूसरी दूसरे की तीसरी तीसरी की पहली इस तरह से क्रम से वे अग्रवर्तनी होकर के विराजमानी दूसरे प्रकार की सखी हुई अग्रवर्तनी अग्रवर्तनी के बाद में तीसरे प्रकार की सखी है अनुवर्तनी अनुगंत्री अनुगमन करने वाली वे सखी हो गई ये नव सखी श्री किशोरी जी ने जो स्वरूप प्रकाशित किया हृदय में और श्री गुरुदेव ने जिस स्वरूप को प्रमाणित किया ऐसे स्वरूप को धारण करके जो दासी है वो दासी अनुगंत्री होकर के अनुगमन करने वाली होकर के वहां विराजमान हो गई यह तीसरी प्रकार की सखी हो गई अंतर्गता फिर अग्रवर्तनी फिर अनुवर्तनी अब चौथी जो सखी है वो चौथी सखी है अंगसंगनी श्री लाल जी ने प्रिया जी ने जो श्रृंगार धारण किया है वो श्रृंगार भी अनुवर्तनी सखी अनवर्तनी सखी होकर के विराजमान है बिंदी भी सखी है जो बंशी है वो भी विश्वमोहिनी सखी है सब सखी है समर रंगणी सखी होकर के श्री प्रिया जी ने जो मस्तक पर बिंदु बिंदु धारण कर रखी है वो भी एक सखी होकर के विराजमान है तो जितनी भी सखी है वे सब सखी जितने भी आभूषण हैं वे आभूषण भी दो प्रकार के हैं तीन प्रकार के एक हैं प्रिया की अंग सखी दूसरी है लाल जी की अंग्नसंगनी सखी और तीसरी है उभ अंग्नसंगनी उभ अंगनी सखी कौन सी है जैसे शैया जैसे सिंहासन जैसे छत्र जैसे चमरक जैसे दर्पण वहां पर प्रिया लाल दोनों एक साथ उनका दर्शन करते हुए विराजमान तो सखी बिना इस रस का विस्तार नहीं है सखी रस का सखी ही रस का विस्तार करने वाली होकर के विराजमान है तो यहां पर यह कह रहे हैं कि आभूषण रूपी जो सखी है अंग जो सखी है वो अंग सखी भी जहां पहुंचे वहां पर ही प्रेम में मूर्छित होकर के विराजमान वह अर्धाई अवस्था में कुछ मधुर स्वरों का गायन करती हैं आस्वादन करने के लिए युद्ध की होकर के ही विराजमान तो के नुकुंज विराजमंत्र जितनी भी उपासना है वो सब युद्ध की है हम युद्ध के अंतर्गत ही उपासना करते हैं तो आभूषणों का जो सिंजित है वो मानो एक सिंजित मान स्वर खनक खनक तो जो आभूषणों की जो खनक है वो एक आभूषण दूसरे आभूषण को लीला में दर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहा है अरे चल चल चल देख सुंदर लीला हो रही है उसका दर्शन करने के लिए चल तो आभूषो की खनक वही मानव सखियों की परस्पर चर्चा है और रूप माधुरी का दर्शन करके उस आस्वाद का दर्शन करके वे गायन किए बिना उस लीला का रह नहीं सकती हैं तो खनक के माध्यम में आमंत्रण करना यौथकी होकर के उस रस का आस्वादन लेना तो आमंत्रण करना योथकी हो करके आस्वन लेना और आस्वन ले करके फिर उसका गायन करना ये कहीं खनक हो करके विराजमान है शिंजित के रूप में विराजमान है और उस शिंजित के साथ में इनके मधुर जो वचन हैं सखियों के अग्रवर्तनी सखियों के जो वचन हैं वो ही मानो यहां प्रकट हो रहे हैं तो आभूषण रूपी सखी सिंजित के माध्यम से जैसे परस्पर चर्चा करती हुई उस लीला का गायन करके विराजमान हो रही हैं तो तदाली श्याम सुंदर के और शिव प्रिया जी के आभूषणों के सिंजित को मैं श्रवण करूंगी श्री राधे के तब रह परिचारिका हम आपकी एकांत परचारिका होकर के विराजमान एकांत परचारिका में कहीं श्रमित अवस्था में चरण श्रीअंग को चापना, कभी जब श्रम दूर हो गया है तो उनको फिर से रस में प्रुक्त करने के लिए चौप चांपत चुपड़ते हुए जहां चांपत चुपड़ चुपड़ते हुए कहीं विराजमान होते हैं और परस्पर श्री प्रिया लाल को प्रिया अंगरूपी, लाल जी के अंग रूपी लालजी के अंग रूपी सखियों को परस्पर मिलाते हैं जहां कमल से कमल मिलाती हुई ये सखीगण मेरा अंतर विराजमान होते हैं ऐसे ही परचार का होकर के मैं कब आपकी सेवा करूंगी और जो रस के परम मधुर क्षण उन मधुर क्षणों में द्वारस्थिता जहां आपको किसी अन्य की अनुसंधान नहीं है ऐसे अनुसंधान रहित क्षणों में द्वारस्थिता होकर के तटस्था होकर के रस हृदय पत्ता कदा हम रस के हृदय में कव में विराजमान होंगी एक अलंकार होता है रूप कात शोक्ति या उसी रूप कात का प्रयोग किया गया है कि उपमेय को का गायब कर दिया गया और उपमान उपमान के रूप में ही उनका वर्णन किया जा रहा है तो आभूषण है उन आभूषण को तो छुपा लिया और सखी की जो चेष्टाएं हैं उनको ही आभूषण के माध्यम से कह दिया गया है सखी की चेष्टा उनको कह दिया और रस हृदय यहां पर स्पष्ट रूप से रूप कलंकार है आरोप है ही है कव में देखूंगी अब मधुमतीरा श्रोमणिभावली हो दिनम अपार मेवाश्रष दुखान्य साद मेस्त कभी किशोरी जी उनकी विराह भावना का कवि श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल हैं और उस समय गुणगायन करती हुई ये विराजमान हो रही है करे मधुमती शिवप्रिया जी ने अपने श्रेहस्त में मधुमती वीणा ले रखे और मधुमती वीणा लेकर के अपूर्व से गायन कर रही है ये प्रातकाल में श्री ललता जी वीणावादन करते हैं मंगला के समय और मंगला में बीणावादन करके युगल को कहीं जगाते पक्ष पशु भी करते हैं उनके स्वर को जाकर के जब प्रियालाल जग गए उस समय मुख्य रूप से जगाने के लिए मधुर स्वर में श्री ललता उस समय वीणा वादन करती हुई विराजमान तो वीणा करे मधुमती मधुमती नाम करके कभी श्री राधिका स्वयं आगे आकर के मधुमती जो वीणा है उस मधुमती वीणा को ग्रहण करके ये राधिका की वीणा का नाम है स्वामी जी की वीणा का नाम है मधुमती तो मधुमती नाम की जो बीणा है उसको Şu श्री राधिका ने अपने श्री स्वामी जी ने अपने श्री हस्त में ग्रहण कर रखा है तो वीणा करे मधुमति मधुर स्वरम ये वीणा अपने आप में ही मधुर स्वर हो करके विराजमान है आधाय नागर श्रोमणी भाव लीलाश्रोमणी की भाव लीला का श्री राधिका गायन कर रही हैं श्याम सुंदर के भाव का गायन कर रही हैं श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कवि कर्णपुर गुस्वामीपाद ने एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया और जिस समय श्री वसंत रास के लिए श्री प्रियालाल दोनों तैयार हैं उससे समय सेवा करने के लिए आकाश से ब्रह्मा की मानसी एक पुत्री वे जितने भी राग उनमें वसंत राग मुख्य हैं वसंत राग के साथ में और सारे स्वर और सारी श्रुतियों के साथ में उपस्थित होते हैं और कहती हैं कि हम आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं ललिता जी कह रही हैं ये कौन की है ये? उस समय उनका परिचय ब्रह्मा की मानसी पुत्री हैं संगीत रूप वे संगीत रूपा वे परिचय देती हैं कि ये जो हैं ये सातों स्वर हैं इन सातों स्वरों के साथ में ये अनंत श्रुतियां हैं ये बसंत राग है और यदि स्वर शुद्ध होगा तब तो इनमें से प्रतिध्वनि आएगी और स्वर यदि शुद्ध नहीं है गायन यदि शुद्ध नहीं है राग शुद्ध नहीं है तो इनमें से प्रतिध्वनि नहीं निकलेगी इसका मतलब है कि अभी राग ठीक गायन नहीं हुआ है इसका मैं प्रयोग करके आपको बताती हूं उस समय श्री मातंगी जी ब्रह्मा की मानसी पुत्री हैं मातंगी जी उन मातंगी जी ने जैसे ही बसंत राग का गायन किया अपनी वीणा में वैसे ही बसंत राग जो मूर्तमान विराजमान थे उनमें से कंपन होने लगा और प्रसिद्ध ध्वनि आने लगी वसंत वसंतराग की जो शोभा है बिल्कुल शाम सुंदर जैसी है वही मयु मुकुट शाम श्रेयंग पीतांबर धारण किए हुए हैं बनमाला धारण किए हुए हैं वैसे का वैसा स्वरूप है वहीं नहीं है बस <laughs> तो वो वो जो श्याम सुंदर जैसा स्वरूप है उसको धारण करके वसंत वसंतराग विराजमान और वसंत बसंतराग जैसे ही बीणा में गाया जाता है वैसे ही बीणा में वे बसंतराग गायन कर लेते हैं और श्री मातंगी जी कहती हैं कि मेरी ये बीणा ऐसे अद्भुत है कि इसमें सारे स्वर शुद्ध रूप में विराजमान प्रयोग करके आपको दिखाती हूं ये वीणा अपने आप ही शुद्ध स्वर का ही प्रयोग करती है और जैसे उन्होंने षडज के तार को तनिक सा झंकारा सा जो स्वर था षडज का जो स्वर है उसमें से जंकृति आने लगी रेवत को कहते ही वहां पर जो रेस बनी है उसमें से ध्वनि आने लगी धैवत कहते ही धैवत को छूते ही जो धा ध्वनि है उसमें से प्रतिध्वनि आने लगी इसी तरह से सारी श्रुतियां वे श्रुतियां भी जिस ध्वनि के स्वर की जो ध्वनि है वो ध्वनि वैसी की वैसे वहां प्रकट हो रही इस बीना है इस बीमा की विशेषता है ब्रह्मा ने स्वयं इस बीणा को प्रकट किया है और इस बीणा की विशेषता ये है कि इसमें शुद्ध स्वर अपने आप ही बसे हुए हैं और इनकी शुद्धता का प्रमाण ये है कि ये जो मूर्तिवान स्वर और श्रुतियां हैं राग हैं ये सब के सब झंकृत हो रहे हैं श्री ललता जी बड़ी जोर से हंसी, हसीन आ जाने दे, दो कोड़ी की धूल बीणा के आधार पर यदि तूने शुद्ध स्वर को निकाला वो भी कोई दिव्य बीणा के आधार पर तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें तेरी तो कोई विशेषता रही नहीं ये तो बीणा की विशेषता है इंस्ट्रूमेंट की विशेषता है कि वो शुद्ध राग को प्रकट कर रहा है परंतु तो हमारी यूथ की किसी भी जो उत्तर तो तो इच्छा हो छोटी से जो, जो छोटी सखी है दासी है उसको बुला ले और कहा ए e, किसी भी सखी के ऊपर किसी भी दासी के ऊपर जरा संकेत किया वो बोले हाँ स्वामी जी क्या आज्ञा है ललिता जी क्या आदमी आए हैं मुझे आदेश दो बोले गा तो सही बिल्कुल स्वर गाऊ बिलकुल सही स्वर गा बोला अच्छा मैं स्वर गाती हूं और जैसे ही उसने गाया वही कहीं निषाद कहीं पंचम जो स्वर गा रही है वो ईश्वर झंकृत हो रहा है और कह रही है के कंठ में जो स्वर है वो स्वर माना जाएगा बीणा में स्वर है उसके आधार पर गाया किया तो इसका मतलब स्वर सिद्ध नहीं है अभी तो संगीत बहुत दूर है संगीत बहुत दूर है तो बीड़ा के द्वारा ये सारे सिद्ध हमारी श्री किशोरी जी और किशोरी जी की छोटी से छोटी दासी उनकी विशेषता ये है कि उनको सारे स्वर अपने आप सिद्ध हैं एक बात और बता कि तूने स्वरों का तो गायन कर दिया परंतु स्वरों में जो श्रुति है उन श्रुतियों का जरा भेद करके गायन कर से पसीना पसीना बोले ये तो हमारे सामर्थ्य नहीं है कि सा के साके चार ध्वनिक श्रुति है रेकी तीन है गाकी दो है मां की फिर चार हैं फिर पाकी फिर चार हैं फिर तीन है फिर दो है तो इस प्रकार जो बाईस श्रुति हैं वो बाईश श्रुतियां जरा उनको अलग अलग गा के बता बोले अलग नहीं गाई जा सकती हैं स्वर के जो भेद हैं उनको अलग नहीं गाया जा सकता है बोले हमारी किसी भी छोटी सी छोटी सखी हमारी कुंज की उसको तेरे सामने करती है तू जो कहे उस श्रुति को अलग से गा करके सुना और उस श्रुति को ले आ, प्रयोग करके दिखा दिखा देते हैं कि वो श्रुति में मूर्तिमान जो श्रुति है उसमें कंप होता है कि नहीं होता है उसमें कंप हो जाता है और श्री कोई छोटी सी जो दासी है उस दासी ने जिस समय गायन किया उस समय श्रुतियों में अपने आप जिस श्रुति को गा रही हैं श्रुतियों में पृथक तक कंपो हो रहा है इतनी बारीकी के साथ में गाया कि वो ही श्रुति कंपित होगी दूसरी श्रुति कंपित नहीं होगी सामर्थ्य किसी में हो नहीं सकती है इसीलिए तो बीणा लाई हूं बोले तू बीणा के द्वारा गायन करती है परंतु तो हमारे निकुंजी की जो छोटी से छोटी दासी हैं वो इन स्वरों का गायन कर सकने में समर्थ है तो वो कह रही है ये बीणा आपको ही समर्पित है ये आज आपके द्वारा यहां पर पता लग गया कि इस बीणा की आवश्यकता नहीं है परंतु फिर भी श्री जो उसी बीणा को लेकर के जब मधुर स्वर में गायन करती है तो बीणा करे मधुमती जो मधुमती नाम करके बीणा है उसको हाथ में लेकर के मधुर स्वराम जिसमें मधुर स्वर विराजमान और श्रुतियों को भी अलग अलग प्रकट कर सकने की सामर्थ्य विराजमान है जो स्वर है उनको अलग अलग प्रकट करने की सामर्थ्य विराजमान है आधाय नागर श्रोमणि भाव लीला और उनका आश्रय लेकर के जिस समय नागर श्रोमणी उनकी भाव लीला शाम सुंदर के भाव और लीला का जब गायन करने के लिए बैठती हैं उस समय ध्रुव गायन करने पर जो गीत है उसकी स्थाई भाव उस स्थाई भाव को प्रकट करने वाली स्थायी पंक्ति को प्रथम पंक्ति जो है जिसमें पूरे पद का केंद्रीय भाव विराजमान है उस स्थायी भाव को प्रकट करने वाली जो पंक्ति जिसको ध्रुव कहते हैं, गायन के चार भेद हैं एक है ध्रुव दूसरा है अंतरा तीसरा है आभोग चौथा है फिर सम इन चार भावों को प्रकट करते हुए जो गायन है वो गायन प्रकट किया जाएगा तो ध्रुव में जो स्थायी भाव है वो स्थायी भाव को विशेष रूप से प्रकट किया जाए और उसमें जल्दी से शुरू करके स्थाई भाव को सम के ऊपर स्थापित कर दिया जाता है उसमें विस्तार नहीं है स्वरों का विस्तार नहीं है स्वर को प्रकट किया और उससे स्थायी भाव को एक बार स्थापित कर दिया जल्दी से सम पर लाकर करके उसको समाहित कर दिया अब स्थायी भाव के भीतर जो सारी की सारी संचारी भावों की सामग्री है विभावों की सामग्री है उसको प्रस्तुत करने के लिए अनुभावों की सामग्री तो अनुभाव विभाव और संचारी भाव इनकी सामग्री को प्रकट करने के लिए जहां अंतरा का प्रयोग किया जाएगा जो स्थाई भाव था उसे स्थाई भाव का ही जब उस पद के गायन के द्वारा विस्तार किया जाएगा अंतरा का प्रयोग किया जाएगा उस अंतरा के द्वारा उस स्थाई भाव का अपूर्व विस्तार प्राप्त होगा और स्थाई भाव का विस्तार प्राप्त करते हुए ही जब दुगुण तिगुण चौगुण करते हुए समाधि की और तराना की जब स्थिति आएगी तिल्लाना की स्थिति आएगी तराना की जब स्थिति आएगी वही समाधि की एकमात्र दशा है जहां पर अनहरनाद अपूर्व रूप से योग का कहीं प्रकट हो रहा है वो रूप से जो तिल्लाना की या तराना की उत्तर भारतीय संगीत में तराना दक्षिण भारतीय संगीत में तिल्लाना उसके द्वारा जो दुगुन तिगुन चौगुन इत्यादि के माध्यम से जो समाधि की स्थिति है वो समाधि की स्थिति में जहां सब अन्य वस्तुओं से अलग होकर के तन मात्रिक भानता कि जो स्थिति है उस स्वरूप उस भाव के में ही एकमात्र एकाग्रता की जो स्थिति है उस एकाग्रता की स्थिति को जब प्राप्त किया जाएगा और उसी समाधि को समाधि में ब्रह्म अनुभव करते हुए रस जो है उसका परम परम आस्वादन लेते हुए फिर अवरोह करके जहा स्वर लय और ताल एक स्थान पर पुनः केंद्रित हो जाएंगे उसी का नाम है सम पे के करके श्रीप्रिया जब स्थापित कर रही है तो बीणा करे मधुमती मधुर स्वराम ताम अपने हाथ में मधुमती बीणा जिस बीणा में स्वाभाविक विशेषता यह है कि श्री प्रिया उस बीणा में जो स्वर छेड़ा जाएगा वही स्वर अपू रूप से प्रकंपित हो जाएगा झंकृत हो जाएगा श्रीप्रिया को इसकी आवश्यकता नहीं है रस की समग्रता के लिए उस मधुमती जो बीणा है अपने आप अप सुधी हुई उस सुधी हुई को लेकर के शिप्रिया जिस समय मधुर स्वर में गायन कर रही हैं आधाय नागर उसको अपनी गोद में रख करके जिस समय शिप्रिया गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं एक चरण जो है उनका थोड़ा सा विस्तार करके एक चरण को मोड़ करके गोदी के गोद में जो अपूर्व तुम्मा है उस तुम्बे को रख करके जिस समय को छेड़ती हुई शिप्रिया अपूर्व रूप से विराजमान होती हैं नागर भाव लीला उस समय नागर की अपूर्व जो भाव लीला उस भाव लीला का श्री किशोर जी गायन करनी है और कैसी सुंदर छवि वो जो छवि है शिवप्रिया जी की वो अद्भुत छवि है बिना बिना वादन करती हुई जो छवि है वो अपूर्व रूप से विराजमान ऐसी जहां बाएं हाथ से जो पर उनको विशेष रूप से प्रकट करते हुए दाहिने हाथ से झाला जो है उनको देते हुए शिप्रिया अपूर्व रूप से विराजमान है तो आधार नागर श्रोवण भाव लीला नागर श्रोवणी की अपूर्व भाव लीला उनका गायन करते हुए गायन क्यों दिनम अपार एश् वर्ष उस समय शिप्रिया गायन कर रही है श्री कृष्ण वियोग में व्याकुल होकर के हृदय का जो अंतरंग भाव है वह भाव कहीं प्रकट होता है क्योंकि वियोग में जो भाव की स्थिति जितनी प्रकट होती है उतनी संयोग में प्रकट नहीं होती है यह वियोग विशिष्ट प्रकार से योग कराने वाला होकर के विराजमान है ये सर्वोत्तम वस्तु वियोग में ही कहीं प्रकट होती है तो दिन मपार अश्वर्षा गौ, गौचारण के लिए गए हैं और समय अश्वर्षा के साथ में श्री श्याम सुंदर के गुणों का गायन करती हुई श्री प्रिया विराजमान है दुखान सा हृदय राधा वे श्री राधिका जहां नाम रूप श्री श्याम सुंदर का सेवन करते हुए विराजमान है वे श्री राधिका मेरे हृदय में विराजमान हो उस श्याम सुंदर के नाम रूप गुण का गायन करती हुई वो जो श्री राधिका हैं जहां भावुकता अपने आप गीत के रूप में प्रकट हो रही है वो गीत कहीं तरंगम के रूप में फिर कभी आकार के रूप में आ आ वर्गो का विन्यास नहीं है फिर वही कहीं शब्द और वाक्य के रूप में प्रकट और उस वाक्य के साथ में जब संगीत का मिल रहा सा, है उसके साथ में जब वो प्रकट हो रहा है तब श्री प्रिया जी के हृदय के जो भाव मधुर रूप में प्रकट हो रहे हैं ऐसे मधुर भावों को प्रकट करती हुई वे श्री राधिका मेरे हृदय में सना सना हृदय तो राधा मेरे हृदय में निरंतर निवास करें यहाँ पर केवल सैया सुख ही नहीं है। यहां पर श्याम सुंदर के जाने पर जो विरह का सुख है और विराम में जो आनंद छपा हुआ है विषामृत एकत्र मिलन उस विषामृत एकत्र मिलन का भी यहाँ आस्वादन प्राप्त करते हुए दिराइ तो बड़ी सुंदर छवि श्री किशोर जी की श्याम सुंदर गोचारण के लिए गए हैं शिवप्रिया के लिए कल्पांतर कल्पांतर हो रहा है और उस समय कालक्षेप करने के लिए। कर के लिए वीणा वीणा लेकर विराजमान की आवश्यकता नहीं है स्वर तो इनके हृदय में अपने आप विराजमान है परंतु जो हृदय में संगीत है वही जब वीणा में इंस्ट्रूमेंट में आता है तो वीणा में जो गायन किया जा रहा है वो हृदय को छूता है और हृदय में जो गायन है वही कहीं बाहर प्रकट होता है वीणा के स्वर के माध्यम से तो अंत देह का साधक की स्थिति में अंत देह यथावस्थित देह में और यथावस्थित देह अंतचिंत देह में एक होकर के सेवा करते हुए विराजमान होता है। यदि यथावस्थित देह अलग है और अंत देह अलग है अंत चिंतित देह का प्रकाशन नहीं हुआ और केवल यथावस्थित देह से सेवा से की जा रही है वो तो सेवा भी ठीक है पर तो ठीक ही है वो वो सर्वोत्तम नहीं है वो रस का आसान करने वाली नहीं होगी तो वीणा वैरिक यो होक्यथा देह से जो अपनी श्री रूप कविराज निरूपण करते हैं वीणा और वैरिक इन दोनों का ऐक्य होना चाहिए वी के हृदय में वीणा बजाने वाले के हृदय में जो राग है वही वीणा में होना चाहिए और वीणा का जो राग है वही उसके हृदय को छूना चाहिए वीणा अलग है हृदय का मेलोडी अलग है राग अलग है तो दोनों आस्वाद की प्राप्ति तो श्री प्रिया जी के हृदय का जो राग है वही उनके गीत में प्रकट हो रहा है और जो गीत है वही उनकी वीणा में सामने प्रकट हो रहा है ऐसे मधुमती जो मधुर स्वर वाली जो वीणाए हैं उसको शिप्रिया अपने अंक में धारण करके जिस समय मधुर स्वर में आप वीणा गायन करती हुई विराजमान हो रही हैं आधाय नागर श्रोमण भाव लीला श्याम सुंदर की भाव लीला इनका गायन करते हुए गायन त्य हो दिनम अपार एवं अश्रुवर्ष नेत्र की अश्वर्षा न्यारी हो रही है दुखानी और उस समय सखी अभी सूचना लेकर के आती होगी श्री वृंदाजी किसी सखी के माध्यम से वृंदावन के पुष्पों को भिजवाएंगी और उन पुष्पों से श्री अपने हाथ से माला लेकर के माला गूथ करके जब माला और दो पुष्प इनको श्री धनिष्ठा के माध्यम से धनिष्ठा जो दासी है उनके माध्यम से छाक के साथ छपा करके श्री श्याम सुंदर के पास में भेजेंगे श्री आप विराजमान हैं भोजन, भोजन, पर, पर भोजन करने के बाद में श्री धनिष्ठा जी उन दो पुष्पों को जब श्याम सुंदर को समर्पित करेंगे माला को समर्पित करेंगे श्री श्याम सुंदर कंठ में उस माला को धारण करके काम में उन दोनों पुष्पों को रस करके फूल उनको रस करके जब प्रस्तुत होंगे उसी समय श्री बृंदा के माध्यम से श्री श्याम सुंदर के पास में ये खबर पहुंच जाएगी कि श्री प्रिया अब निकल गई है सूर्य पूजन के लिए और उस समय वे पहुंच गई हैं श्री कुसुम सरोवर पर श्री श्याम सुंदर सब सखाओ को शयन करा करके श्री गोवर्धन की तरह पर विश्राम करा करके आप उस समय जल्दी से निकलेंगे और निकल करके श्री कुसुम सरोवर पर आ करके श्री प्रिया उनके साथ में वृंदावन का राज्य हमारा हमारे फूल को क्यों तोड़ रही हो ऐसे झगड़ा करेंगे और झगड़ा करते हुए रस की जो लीला है मध्यान लीला उस मध्यान लीला का गायन करेंगे तो कालक्षेप करने के लिए मधुमती जो वीणा है उस मधुमती वीणा को प्रिया विराजमान है विराजमान कर रही है अश्वर्षा से युक्त हैं और दुखान हासा हृदय में राधा वेश मेरे हृदय में विराजमान हूं अन्योन्यास परहास विलास केली वैचित्र जिमहृत महारस वैभवेनो नो वृंदावन बिलसताप के चिदाह हृदय मदीयम आह श्री युवन सरकार उस समय मिल रहे हैं श्री कुसुम सरोवर की लीला का वर्णन कर रहे के अन्योन्यास परिहास विशाल विलास केली अन्यो न्यास परिहास इनको करते हुए जहा विलास के लिए करते हुए विराजमान हैं झगड़ा कर रहे हैं कर रहे हैं और फिर अंत में भी कह रहे हैं सब कुछ है ऐसा जहां पुष्प उनको समर्पित कर रहे हैं शिवप्रिया जी के झोली में और पुष्प समर्पित करते समय हाथ से बंशी फिसल करके पुष्पों के साथ में चली जाती है और शिवप्रिया पहचान रही है चतुराई से शाम सुधर की आंख बचा करके बंशी को पीछे जो सरकाती हैं पीछे खड़ी हुई हैं श्री रूपमंजरी जी रूपमंजरी चुपके से चुरा लेती हैं ले लेती हैं और लेकर के श्री ललता जी को दे देती कहीं के कहीं पहुंच गए तो अन्य हास पर श्याम सुंदर के साथ में हास पर करने के लिए विलास केली वैचित्र और श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं आज चोरनी को मैंने पकड़ लिया है अब इनको कामदेव नृपति के सामने निकुंज मंदिर में निकुंज सभा में ले जाकर के कामदेव नृपति के सामने ही इनको प्रस्तुत किया जाएगा ऐसे सब सखीग के देखते हुए बल का प्रयोग करते हुए श्री श्याम सुंदर प्रिया को श्रीहस्त ग्रहण करके आप श्री गोवर्धन निकुंज मंदिर उन गोवर्धन निकुंज मंदिर में कंदरा में कहीं पर अन्य हास पर बिलास विलास के लिए वैचित्र ऐसे विभिन्न प्रकार से विलास के लिए उनमें विचित्रता जहां पुंख, माने एक शाखा से दूसरी शाखा लीला की जहां बढ़ती हुई चली जा रही है वैचित्र महारस वैभव महारस वैभव जहां विचित्रता के साथ में प्रकट हो रहा है ऐसे वृंदावन ने ृतम विरक्तम वृंदावन में बिलसता जो सदा सदा विलास कर रही हैं और अपहृतम विरक्त द्वंदम छिपकर के श्रीमद वृंदावन में जो अपहृत विलास विरग्धम विरक्त बिदग्द द्वंदम विलास में परम विरक्त द्वंद्व यह युगल जहां वृंदावन में विलास करते हुए अपने तो मैने एक दूसरे को पकड़ करके जहां ले जा रहे हैं एक दूसरे को पधरा करके जहां ले जा रहे हैं शिवप्रिया उस समय कहीं कुटुमित भाव इत्यादि को प्रकट करती हुई कहीं अविथा भाव को प्रकट करती हुई और कभी श्री श्याम के विषय में दिबोक भाव माने उत्सुक होकर के श्याम की चर्चा को छुप छुप करके कान लगा करके सुना क्या कह रहे हैं कवि श्री शांत वृंदा से कोई बात करे तो शिवप्रिया जी कान लगा करके सुने क्या कहा क्या कहा उसका कान लगा कर, वो विभोक भाव जो है उन विभोक भाव को प्यारे की चर्चा को छुप करके सुनना इनको धारण करते हुए जहां विराजमान है वृंदावन है बिलसता और अपहृदन विदग्ध द्वंदे ऐसे विदग्ध द्वंद जो है परम चतुर्जो द्वंद है का कोई विदाना नहीं है उनके द्वारा अपहृतम हृदयम, मेरा हृदय जहां हरण कर लिया गया है ऐसे केंद्र चित ऐसे कोई अद्भुत युगल का कब मैं दर्शन करूंगी श्री इस युगल का दर्शन करने के लिए मैं उत्सुक हो रही हूं तो केनचित नित्त कहकर के ये सर्वनाम शब्द का जहां भी प्रयोग होता है वो सर्वनाम शब्द का प्रयोग जहां वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं तब सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है किम शब्द का प्रयोग होता है तो केनचित कोई अद्भुत वस्तु है जिसका वर्णन कर सकते की क्षमता मुझ में नहीं है ऐसे उस युगल का मैं कव दर्शन करती हुई विराजमान होंगी द्वारा अन्य अन्य हास प्रयास कर, अपने, अपने कर रहे हैं कि वृंदावन के ऊपर तुम्हारा राज्य हमारा राज्य ये बगीचा हमारा है कि तुम्हारा है और ऐसे करते हुए विराजमान है फिर बिलास के लिए जो प्रयास ही कहीं बंशी चोरी आदि की लीला में परिणत हो करके विराजमान होता है और विलास केली को प्रस्तुत करते हुए विराजमान होते हैं जिसमें वैचित्र सखी गुणों के वचन के द्वारा भी अपूर्व वैचित्र्य प्रकट होती है और ये सखी गुणों की खान है और ये बात में बात निकाल करके रस को निरंतर निरंतर बहाती है परम नागरी है रस की वृद्धि करे उसका नाम नागर और महारस वैभवेनो महारस के वैभव को प्रकट करती हुई वृंदावन विलस्ताप बिलस्ताप विदग्ध द्वंदेन वृंदावन में विलसित वृंदावन में जो बिलास कर रहे हैं विदग्ध द्वंद ऐसे विदग्ध द्वंद के द्वारा के निश्चित अहो हृदय मधियम इन विदग्ध युवक ने ही विदग्ध मिथुन ने ही हाय मेरे हृदय को चुरा लिया है मेरा हृदय चोरी हो गया है तो केंद्र चिता हृदय अपहृदम मेरे हृदय को इस दासी के हृदय को श्री जुगल सरकार की इस रूप माधुरी ने बरबस बशीभूत कर लिया है ऐसे केंद्र चित कहकर के वो अद्भुत जो वस्तु है उसकी हिष्य किशोर जी कृपा करके आप मुझे इन्हीं चरणों में स्थान प्रदान करें और मुझे अपने साथ में रखते हुए आपकी उस लीला का दर्शन कराने का यह अपूर्व मुझे सौभाग्य है वह सौभाग्य मुझे प्रदान करें यह सौभाग्य क्या निरंतर बनता रहेगा यह सौभाग्य निरंतर में प्राप्त करूं उसमें विच्छेद नहीं हो ऐसी कर मुझे अवस्था की प्राप्ति होगी किम और कदा के अतिरिक्त मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं बोल लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गीताय गौर हरि गो श्री राधा मोहन देव की जय जय जय श्रुष